पातंजल योग प्रदीप सड दर्शन समन्वय योग साधना की शिक्षा वैशेषिक और न्याय में योग साधन की शिक्षा आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व प्रमाण और लक्षण से सिद्ध करने के पश्चात इन दोनों दर्शनकारों ने न केवल आत्मा और परमात्मा का किंतु अतीन्द्रिय जड़ पदार्थों का भी वास्तविक स्वरूप जानने के लिए योग साधना का ही सहारा बतलाया है यथा मनयोह मनसोह संयोग विशेषाद आत्मा प्रत्यक्षम वैशेषिक आत्मा में आत्मा और मन के संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है अर्थात आत्मा और मन का योग समाधि द्वारा जब संयोग प्रत्यक्ष होता है तब उस संयोग विशेष से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है तथा द्रव्यातु प्रत्यक्षम् वैशेषिक इसी प्रकार अन्य सूक्ष्म अतीन्द्रिय द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है करण उपसंग्रित समाधय वैशेषिक युक्त योगी जो समाधि को समाप्त कर चुके हैं उनके लिए अतीन्द्रिय द्रव्यों का बिना समाधि के भी प्रत्यक्ष होता है तत्समवायात कर्म गुणेशो वैशेषिक उन द्रव्यों में संवेद होने से कर्म गुणों से युक्त और युजाना दोनों प्रकार के योगियों को भी प्रत्यक्ष होता है आत्म आत्मसंवायात्म गुणेशों आत्मा में संवेद होने से आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष होता है समाधि विशेषाभ्यासात् न्याय समाधि विशेष के अभ्यास से तत्व का ज्ञान उत्पन्न होता है अरण्य गुहा पुलिनादिशु योगाभ्यासोपदेश न्याय वन गुहा और नदी तीर आदि स्थानों में योगाभ्यास का उपदेश किया जाता है तद्भावश्चाप वर्गे न्याय और मोक्ष में उसका इंद्रिय और अर्थ के आश्रयभूत शरीर का अभाव होता है तदर्थम यम नियम यम यमनियमाभ्याम आत्मसंस्कारों योगाचाध्यात्म विध्युपाय न्याय उस मोक्ष के लिए यम और नियमों से तथा अभ्यास विधि के उपायों द्वारा योग से आत्मा का संस्कार करना चाहिए अर्थात योग के प्रतिबंधक मल विक्षेप और अवतरण को हटाना चाहिए